योग तत्त्व पादादि जानु पादिजापर्यत पृथ्वी स्थान मुच्य पृथ्वी चतुर्रम मारोप्य पार्थिव समन्वित ध्याज चतुर्भुजा चतुर्व हिन्वय पैरों से जानु अर्थात घुटनों तक तर पृथ्वी तत्व का स्थान बदलाया गया है चार कोनों से युक्त यह पृथ्वी भीत वर्ण, लकार से युक्त कही गई है पृथ्वी तत्व में वायु को आरोपित करते हुए लकार को उसमें करके उस स्थान में स्वर्ण के समान रंग से युक्त चार भुजाओं एवं चतुर्मुख ब्रह्मा जी का ध्यान करना चाहिए धार्य पंच घटिका पृथ्वी जयमापन यात्र पृथ्वी योग तो मृत्यु भविदस्य इस तरह से पांच घटी अर्थात दो घंटे तक ध्यान करने से योगी पृथ्वी तत्व को जीत लेता है ऐसे योगी की पृथ्वी के सहयोग अर्थात विकार या आघात से मृत्यु नहीं होती आजानो वायुपर्यंत अपन प्रकृति आपोर्ध चंद्रम शुक्ल चवं बीज पर वारुणे वायुमाप्यवक समन्वितम स्मरणारायण देव चतुर्बा कि शुद्धस्फटिक संकाशम पीतवासमच्युत धारे पंच घटि सर्वपापे प्रमुच्यते घुटनों से गुदा स्थान तक जल तत्व का क्षेत्र बतलाया गया है यह जल तत्व अर्धचंद्र के रूप में वम बीज वाला होता है इस जल तत्व में वायु को आरोपित करते हुए वम बीज को समन्वित करके चतुर्भुज मुकुट धारण किए हुए पवित्र स्फटिक के सदित, पीत वस्त्रों से आच्छादित अच्छी श्री नारायण का पांच घटी अर्थात दो घंटे तक ध्यान करना चाहिए इससे सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है तथो जलाद्वयम नास्ते जले मृत्यु नपायो हृदया तम च वन्य स्थान प्रम इसके पश्चात उस योगी को जल से किसी भी तरह का डर नहीं रहता और न ही जल से उसकी मृत्यु हो सकती है जल तत्व तो अर्थात गुदा भाग से हृदय क्षेत्र तक अग्नि का स्थान बताया गया है वन्ये त्रिकोणम रक्तम च रेफाक्षर समुदवम वनौवचा लीलम रेफाक्षर समुजलम तीन कोणों से युक्त अग्नि लाल रंग वाला एवं कार से संयुक्त होता है अग्नि में वायु को आरोपित करके उस समुज्वल रकार को समन्वित करना चाहिए त्रियक्षम वरदम रुद्रम भस्मो सन्निभम भस्मोद्धोलित सर्वांगम सुप्रसन्नम अनुस्मरण त्रियक्ष अर्थात तीनों तीन नेत्रों से युक्त वर प्रदान करने वाले तरुण आदित्य के सदस्य प्रकाशमान तथा समस्त अंगों में भस्म धारण किए हुए भगवान रुद्र का प्रसन्न मन से सदा ध्यान करना चाहिए पंच घटिकाशो न दाह्यते न दह्यते शरीरम प्रविष्टस्य अग्नि मंडले पांच घटी अर्थात दो घंटे तक इस तरह से चिंतन करने से वह योगी अग्नि से नहीं जलाया जा सकता है इसके अतिरिक्त प्रखर जलती हुई अग्नि में भी संयोग प्रविष्ट कराया जाए तो भी वह नहीं जलता आदया मध्यम वायुस्थानम प्रकृति वायुषटकोकम कृष्णम क्षेत्र से भ्रमरियों तक का स्थान वायु का क्षेत्र कहा गया है यह सटकोण के आकार वाला कृष्ण वर्ण से युक्त भास्वर या अक्षर वाला होता है मारुतम मरुताम स्थाने धार्ये तत्सर्वज्ञर विस्वतमुख स्थान पर यकार होता है यहाँ यह अक्षर के सहित विस्वतमुख सर्वज्ञर का सतत चिंतन करना चाहिए धारे पंच घटि का वायोव्योमुगो भवे मरण न तो योगिनः इस तरह पांच घटी अर्थात दो घंटे तक उन विश्वतोंमुख भगवान का ध्यान करने से योगी वायु के सदृश आकाश में गमन करने वाला हो जाता है उस महान योगी को वायु से किसी भी तरह का भय नहीं व्याप्त होता तथा वह वायु से मृत्यु को भी नहीं प्राप्त होता आम भ्रो मध्या तो तम आकाशस्थान उच्यते व्योम वृत्तम च चाराक्षरभासुर भ्रुगुटी के मध्य भाग से लेकर मूर्धा के अंत तक का आकाश तत्व का क्षेत्र कहा गया है यह के आकार वाला धूम्रवर्ण धुम, से युक्त तथा हकार अक्षर से प्रकाशित है आकाशे वायुमाप्या हकारोम परिशंकरम बिंदरूपम महादेव योमाकार सदाशिव इस आकाश तत्व में वायु का आरोपण करके हकार के ऊपर भगवान शंकर का ध्यान करें जो बिंद रूप महादेव है वही व्योमाकार में सदाशिव रूप है शुद्ध स्फटिक शंका संधित बालेन्दु मौलिनम पंचवक्युतम सौम्यम दस बहुम त्रिलोचनम वे भगवान शिव परम पवित्र स्फटिक के सदिश निर्मल हैं रूप चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं पांच मुखों से युक्त सौम्य दस एवं तीन नेत्रों से युक्त हैं सारुधिताकारभूषण भूषितम उमार देहम वरदम सर्वकारण कारणम वे भगवान शिव सभी प्रकार के शस्त्रास्त्रों को धारण किए हुए विभिन्न प्रकार के आभूषणों से विभूषित पार्वती जी से सुशोभित अर्धांग वाले वर प्रदान करने वाले तथा सभी कारणों के भी कारण रूप है आकाश धारणा तस्चर भविध्रुववापेखम उन भगवान शिव का ध्यान आकाश तत्व में करने से निश्चित ही आकाश मार्ग में गमन की शक्ति मिल जाती है इस ध्यान से साधक कहीं भी रहे वह अत्यंत सुख की प्राप्ति करता है एवं च धारणा पंच कुर्याद्योगी विचक्षण तथो दृढ़ शरीर मृत्युस्त विद्यते इस प्रकार विशेष लक्षणों से संयुक्त योगी को पांच तरह की धारणा करनी चाहिए इस धारणा से उस योगी का शरीर अत्यंत दृढ़ हो जाता है तथा उसे मृत्यु का भय भी व्याप्त नहीं होता ब्रह्मणा प्रणय नापी नसी रिमती सम्य तथा ध्यान खटिकार ष्ठी वाँु निरुद्य आकाशे दीवता मिष्टता सगुणम ध्यान आदि सक्षिणाम आदिगुणप्रदम निर्गुण ध्यानयुक्त सामधिस्तो ब्रह्म प्रलय अर्था चराचर में जल ही जल की स्थिति होने पर भी वह महामति दुख को प्राप्त नहीं होता छह घंटे अर्थात दो घंटे चौबीस मिनट तक वायु को रोककर आकाश तत्व में इष्ट सिद्धिदाता देवों का निरंतर ध्यान करते रहना चाहिए सगुण ध्यान करने से अणिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं तथा निर्गुण रूप में चिंतन करने से समाधि की स्थिति प्राप्त होती है दिनद्वाद के नधि तम पायु निरुथ मेधावी जीवन मुक्तों योग में निष्णात साधक मात्र 12 दिन में ही समाधि की सिद्धावस्था को प्राप्त कर लेता है वह योगी वायु प्राण को स्थित करके समाधि को सिद्ध करके अपने जीवन में मुक्ति प्राप्त कर लेता है समाधि समतावस्था जीवात्मा परमात्मोह यदि स्वदेहम सृष्टुम इच्छा जय दूस स्वयं में जीवात्मा एवं परमात्मा की समान अवस्था हो जाती है उसमें यदि अपना शरीर छोड़ने की इच्छा हो तो उसका परित्याग भी किया जा सकता है पर ब्रह्मणि लीएत न तथ्योत्क्रांतिश्य अथ नोचे समुस्रष्टुम स शरीर प्रिय सर्वोकेहरणी आदि कदाति कदास्पेक्षया देवो भूत स्वर्गे मही प्रकार से योगी अपने आप को परब्रह्म में विलीन कर लेता है उसे पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता किंतु यदि उसको शरीर प्रिय लगता है तो वह स्वयं ही अपने शरीर में स्थित होकर अणिमा आदि समस्त सिद्धियों से युक्त हो सभी लोकों में गमन कर सकता है तथा यदि चाहे तो कभी भी देवता होकर स्वर्ग में निवास कर सकता है मनुष्यो वापी यक्षो व वा स्वेच्छया क्षणा भवेत सिंहों व्याो गजो व स्व स्वेच्छया योगी स्वेच्छा से मनुष्य अथवा यक्ष का रूप भी क्षण भर में धारण कर सकता है वह सिंह हाथी घोड़ा आदि अनेक रूपों को पूर्वक धारण कर सकने में समर्थ होता है यथेष्टमेव भरते यहाँ योगी महेश्वरः अभ्यास भेदतो तो भेद फलम तो समय ही महेश्वर पद के प्राप्त हो जाने पर योगी इच्छानुकूल व्यवहार कर सकता है यह भेद तो मात्र अभ्यास का ही है फल ही फल की दृष्टि से तो दोनों समान ही है